आज <coughs> वेद स्वाध्याय के अंतर्गत यजुर्वेद के इकतीसवें अध्याय का अठारहवा मंत्र पढ़ा गया आज के मंत्र में बताया गया ईश्वर को जाने बिना जन्म मरण आदि दुखों से छूटने का और कोई उपाय नहीं है जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई आज से करोड़ों वर्ष पहले तब चार ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया उन चार वेदों के ज्ञान में ईश्वर ने सब सत्य विद्याओं का उपदेश किया जो विद्याएं हमें सुख देती हैं उनका नाम है सत्य विद्या तो सांसारिक विद्याएं भी बताई खेती कैसे करना व्यापार कैसे करना प्रशासन कैसे चलाना भोजन कैसे बनाना आदि आदि ये सांसारिक विद्याएं हैं ये भी बताई और ध्यान कैसे लगाना समाधि कैसे लगानी मन इंद्रियों पर संयम कैसे करना आदि आदि ये अध्यात्म विद्या भी बताई सब प्रकार की सत्य विद्याओं का उपदेश ईश्वर ने चार वेदों के माध्यम से किया और संसार के जो पदार्थ हैं उन पदार्थों के बारे में भी बताया कि ये प्रकृति कैसी है जीवात्मा कैसा है और ईश्वर ने स्वयं अपने विषय में भी बताया मैं कैसा हूं यह सारी बातें बताई तो सांसारिक व्यवहार कैसे करें यह सब बताया जन्म मरण से छूटें कैसे छूटें यह भी बताया चारों वेदों के मंत्र ईश्वर ने बनाए परंतु जब हम इन मंत्रों को पढ़ते हैं तो पढ़ने से ऐसा लगता है किसी मंत्र में तो ईश्वर स्वयं बोल रहा है किसी मंत्र में सेनापति बोल रहा है किसी मंत्र में राजा बोल रहा है किसी मंत्र में प्रजा राजा से कुछ प्रार्थना निवेदन करती है किसी मंत्र में कोई विद्वान बोल रहा है जो सामान्य लोगों को कुछ उपदेश करता है तो ऐसे अलग अलग प्रकार के मंत्र देखने को मिलते हैं। इन मंत्रों को देखकर कुछ लोगों को ये संशय होता है कि ये मंत्र ईश्वर के बनाए हुए नहीं हैं। परंतु सत्य यही है कि सारे मंत्र ईश्वर के ही बनाए हुए हैं फिर अलग अलग प्रकार से ऐसी मंत्र रचना क्यों की कि किसी मंत्र में विद्वान बोल रहा है किसी में राजा बोल रहा है किसी में प्रजा बोल रही है किसी में सेनापति बोल रहा है फिर ऐसे मंत्र क्यों बनाए इसलिए बनाए कि सब लोगों को ये पता चल जाए हमारे कर्तव्य क्या हैं हमारे अधिकार क्या हैं हमें भाषा कैसे बोलनी लोगों से बातचीत कैसे करनी है वो सब भी सिखाना था इसलिए ऐसे मंत्र बनाए किसी मंत्र में विद्वान बोलता है तो उस मंत्र को पढ़ने से ये पता चल जाता है कि विद्वान को क्या बोलना चाहिए कैसे बोलना चाहिए किसी मंत्र में प्रजा बोल रही है राजा को तो ये सीखने को मिला कि प्रजा को राजा के साथ कैसी भाषा बोलनी चाहिए और क्या निवेदन करना चाहिए इसलिए अलग अलग प्रकार के मंत्र बनाए बनाए सब ईश्वर ने इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत है आपने टेलीविजन में बहुत सारे सीरियल नाटक फिल्में आदि देखी होंगी तो एक सीरियल में नाटक में बहुत सारे पात्र होते कलाकार होते उसमें राजा भी होता है महामंत्री भी होता है चपरासी भी होता है और कोई जल्लाद भी होता है कोई अपराधी भी होता है सब तरह के पात्र होते और सभी पात्र अपने अपने संवाद बोलते डायलॉग्स बोलते हैं कलाकार अलग अलग होते हैं उनके संवाद डायलॉग्स भी अलग अलग होते हैं लेकिन उन सभी डायलॉग्स का लिखने वाला संवाद लेखक एक ही व्यक्ति होता है जो सारा नाटक तैयार करता है वो बताता है कि राजा को क्या बोलना महामंत्री को क्या बोलना फिर अपराधी को क्या बोलना फिर जल्लाद को क्या बोलना वो सबके संवाद लिखता है तो जैसे यहां संवाद लेखक एक ही होता है और वो सबको बांट देता है आपको ये बोलना है आपको ये बोलना है सब कलाकारों को समझा देता है ऐसा ईश्वर ने किया एक ही ईश्वर इन सारे संवादों का लेखक है अर्थात सब संवाद बनाने वाला है तो उसने सबको समझा दिया कि राजा को ये बोलना है विद्वान को ये बोलना है सेनापति को ये बोलना है प्रजा को ये बोलना है ताकि उनको समझ में आए कि हमारा क्या कर्तव्य है और क्या अधिकार है उस प्रकार से वो सब लोग अपना अपना जीवन जियेंगे तो आज के मंत्र में उसी नियम के अनुसार एक विद्वान बोल रहा है आज के मंत्र का जो वक्ता है वो एक विद्वान है मंत्र तो ईश्वर ने बनाया पर विद्वान को ये समझाया कि आपको ऐसे ऐसे बोलना है प्रजा के सामने तो मंत्र में कहा वेद अहमेतम पुरुषम एतम इसको महांत महान पुरुषम पुरुष को एतम महांत पुरुषम इस महान पुरुष को अहम वेद मैं जानता हूँ तो एक विद्वान कह रहा है कि मैं इस महान पुरुष को जानता हूं कौन है वो महान पुरुष वो है ईश्वर वेदों में और वैदिक साहित्य में पुरुष शब्द के दोनों अर्थ हैं एक ईश्वर अर्थ भी है और दूसरा कहीं प्रसंगानुसार जीवात्मा अर्थ भी है और कहीं कहीं जाएंगे तो शरीर का नाम भी पुरुष है अलग अलग किसी प्रसंग में ऐसा भी आता है तो हम मोटे से दो मुख्य अर्थ समझ लेते हैं पुरुष शब्द का अर्थ है ईश्वर और पुरुष शब्द का अर्थ है जीवात्मा आज के मंत्र में जो पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है वो ईश्वर के लिए हुआ है इस पुरुष शब्द का विशेषण दिया है महानतम पुरुषम महान पुरुष को अहम् मैं वेद जानता हूं तो मैं इस महान पुरुष को जानता हूं इस महान शब्द से विशेषण से यह पता चलता है कि यहां पर पुरुष ईश्वर करना चाहिए जीवात्मा सामान्य पुरुष है साधारण पुरुष है और ऐसे असंख्य जीवात्मा हैं जो सब एक जैसे हैं इन सब में विशेष सबसे अलग हटकर एक पुरुष वो ईश्वर है उसका नाम महान पुरुष है योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने इसको पुरुष विशेषाह इस नाम से कह दिया वहां भी विशेष विशेषण लगाया पुरुष का पुरुष विशेषा ईश्वर तो वहां विशेष पुरुष कह दिया यहां महान पुरुष कह दिया दोनों जगह इसका अभिप्राय ईश्वर है तो मैं इस महान पुरुष को जानता हूं कौन कहेगा ये व्यक्ति एक विद्वान व्यक्ति कहेगा जिसने वेदों को पढ़ा है शब्द शास्त्र का अच्छा अध्ययन किया है जिसने एकांत में बैठकर चिंतन किया है मनन किया है निधिध्यासन किया है और फिर समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार भी किया है ईश्वर की अनुभूति कर चुका है ऐसा व्यक्ति आज के मंत्र में कह रहा है अहम वेद मैं इस महान पुरुष ईश्वर को जानता हूं तो एक शब्द प्रमाण होता है एक अनुमान प्रमाण होता है और एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है इन सभी प्रमाणों से हमको ज्ञान होता है शब्द प्रमाण से जो ज्ञान होता है उसको शब्दिक ज्ञान कहते हैं अनुमान प्रमाण से जो ज्ञान होता है उसको अनुमानिक ज्ञान कहते हैं और जो प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान होता है उसको प्रात्यक्षिक ज्ञान कहते हैं तो शब्द प्रमाण से जानने वाले तो लोग बहुत हैं संसार में ईश्वर को जो शब्द प्रमाण से जानते शब्द प्रमाण मतलब वेद वेद और ऋषियों के वचन अथवा किसी सत्यवादी का वचन सत्य वचन वो शब्द प्रमाण है तो शब्द प्रमाण से तो बहुत लोग जानते हैं आप सब भी जानते हैं ईश्वर एक है हा या ना ईश्वर एक जगह रहता है या सब जगह सब जगह शब्द प्रमाण से तो सब जानते हैं तो ईश्वर एक है वो सब जगह रहता है सर्वशक्तिमान है सृष्टि करता है सबका कर्मों का अध्यक्ष है न्यायाधीश है पूर्ण न्यायकारी है आनंद का भंडार है आप सबको ये बातें मालूम है आपको ये ईश्वर के बारे में ज्ञान है बहुत लोगों को है ये शाब्दिक ज्ञान है ये शब्द प्रमाण से हुआ फिर हम सृष्टि को देखते हैं सूर्य है पृथ्वी है चंद्रमा है और इतने सारे तारे हैं पर्वत हैं नदियां हैं समुद्र हैं तो इनको देखकर भी अनुमान होता है कि कोई इनका बनाने वाला होगा ये वस्तुएं अपने आप तो नहीं बन सकती और मनुष्यों में वैज्ञानिकों में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो ऐसी ऐसी चीजें बना दें सूर्य बना दें पृथ्वी बना दें या समुद्र बना दें उनके बस का नहीं फल फूलों की रचना कर दें मनुष्य पशु पक्षियों के शरीर बना दें मनुष्यों के बस का नहीं है तो इससे अनुमान होता है कि और कोई इनसे अलग चीज़ होगी कोई अलग पदार्थ होगा कोई अलग चेतन तत्व तो होगा जो इन सब पर्वत नदियाँ समुद्र सूर्य आदि पदार्थों को बनाता है इस तरह से जो ज्ञान हुआ ये अनुमानिक ज्ञान है तो शब्द प्रमाण से भी बहुत लोगों को ज्ञान है ईश्वर के बारे में अनुमान प्रमाण से भी बहुत सारे लोगों को मालूम है ईश्वर ऐसा ऐसा है सृष्टि बनाता है पर ये जो मंत्र में आज एक व्यक्ति बोल रहा है ये प्रत्यक्ष अनुभव के बाद बोल रहा है इसने समाधि को प्राप्त किया है समाधि में बैठकर ईश्वर की अनुभूति की है और ये प्रात्यक्षिक ज्ञान होने के बाद ऐसा कह रहा है कि मैं उस परमात्मा को उस महान पुरुष को जान पाऊ मैंने उसको प्रत्यक्ष भी कर लिया तो जो व्यक्ति प्रत्यक्ष कर चुका है वो इस प्रकार से कह सकता है कि मैं ईश्वर को जानता हूं प्रत्यक्ष रूप से जानता, से जानता हूं और मान लीजिए किसी ने समाधि नहीं लगाई ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं किया वो भी कह सकता है इस बात को वो शब्द प्रमाण के आधार पर कह सकता है कि मैं भी ईश्वर को जानता हूं प्रत्यक्ष नहीं हुआ पर शब्द प्रमाण से तो जानता हूं अनुमान प्रमाण से भी जानता हूँ कि ईश्वर सृष्टि करता है सब संसार का संचालक है कर्मों का अध्यक्ष है ठीक ठीक न्याय करता है शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण से बहुत सारे लोग इस बात को कह सकते हैं तो जैसी जिसकी योग्यता होगी वो उस प्रमाण के आधार पर इस बात को कहेगा कि मैं उस महान पुरुष परमात्मा को जानता हूँ कैसा है वो कैसा जाना तो मंत्र में आगे बताया आदित्य वर्ण आदित्य सूर्य को कहते हैं आदित्य वर्ण सूर्य के समान तेजस्वी है वैसे वर्ण शब्द का अर्थ होता है रंग कलर मोटा अर्थ है वर्ण रंग तो सूर्य के रंग वाला है तो भाषा विज्ञान में बताया जाता है कि कहीं कहीं तो शब्दों का सीधा सीधा अर्थ लागू होता है मुख्य अर्थ लागू होता है तो वहां पर वो अर्थ लेना चाहिए और जहां कहीं सीधा अर्थ लागू नहीं होता तो फिर उसको अलंकारिक मान करके अर्थ बदलना पड़ता है वर्षा ऋतु में किसी ने कहा कि आज बरसात होगी तो आप इसका अर्थ क्या करेंगे पानी बरसेगा वर्षा का मुख्य अर्थ क्या है पानी बरसेगा तो वर्षा ऋतु में अगर कोई कहे कि खूब घने घने बादल हो रहे हैं आज बरसात होगी तो यहाँ पर मुख्य अर्थ लागू होता है कि आज पानी बरसेगा और अगर बड़ा भाई छोटे भाई को कहे बच्चू आज तू घर तो चल देखना आज बरसात होगी तो वहां पानी नहीं बरसेगा वहां तो थप्पड़ बरसे अब आपको अर्थ बदलना पड़ गया ना प्रसंग नहीं है पानी बरसने का अब छोटा भाई घूम रहा है दो घंटे से घर से बाहर बता के नहीं गया कहाँ गया अब बड़ा भाई उसको ढूंढ़ ढूंढ़ के जब मिल गया तब उसको बोला बच्चू आज तू घर तो चल देखना आज बरसात होगी तो यहाँ हमको अर्थ बदलना पड़ा तो ऐसे ही शास्त्रों में भी व्यवस्था है जब सीधा अर्थ लागू ना हो तो अर्थ बदल कर उसका अलंकारिक अर्थ करो उससे मिलता जुलता कुछ समानता वाला जैसे वहां पानी बरसे हो यहां थप्पड़ बरसे बरसने की समानता है इसलिए उस तरह से आलंकारिक भाषा में कह देते हैं तो आदित्य वर्ण मंत्र में कहा है सूर्य के समान है ईश्वर विद्वान कहता है जो मैंने ईश्वर को जाना क्या जाना ईश्वर कैसा है सूर्य के समान तेजस्वी है जैसे सूर्य में बहुत तेज है प्रकाश है इतना प्रकाश है कि हम सीधी उससे आंख नहीं मिला सकते सीधा देख नहीं सकते उसको इतना तेज है उसका प्रकाश हमारी आंख सहन नहीं कर सकती इसलिए हम उसको ऐसे ऐसे दाएं बाएं देखते हैं या फिर कोई मोटा काला चश्मा लगा के फिर देखते हैं कोई काला शीशा रख के फिर देखते हैं सीधा नहीं देख पाते तो यहां तात्पर्य यह है कि जैसे सूर्य बहुत तेजस्वी है बहुत अधिक प्रकाश वाला है तो यहां प्रकाश का अर्थ करेंगे ज्ञान वेदों में ये जो ज्योति है प्रकाश है अग्नि है ये सारे ज्ञान के समानार्थक हैं एक मंत्र आपने सुना है ओम तमसोम ज्योतिर्गमय सुना है तो इसका अर्थ क्या है हे ईश्वर आप हमें तमस अंधकार से ज्योति प्रकाश की ओर ले चलिए अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए अब एक आदमी सुबह आठ बजे यहाँ धूप में बैठ के बोले हे ईश्वर आप मुझे अंधकार से प्रकाश में ले चलिए तो कहा अंधकार में भाई प्रकाश में तो बैठे ही और कौन से प्रकाश में जाना है तो वहाँ ये अर्थ लागू नहीं होगा वहाँ होगा अविद्या रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में ले चलिए तो ज्ञान और प्रकाश ये समान अर्थक मान जाते हैं अब सूर्य का जो उदाहरण है यहाँ भी ऐसा ही करेंगे सूर्य में प्रकाश है ईश्वर में ज्ञान है सूर्य में बहुत तीव्र प्रकाश है ईश्वर में बहुत अधिक ज्ञान है ईश्वर सर्वज्ञ है उसके ज्ञान में कोई कमी नहीं कोई भ्रांति नहीं कोई संशय नहीं कोई अधूरापन नहीं तो ईश्वर का ज्ञान पूर्ण है भ्रांति रहित है संशय रहित है और बहुत अधिक है तो ईश्वर कैसा हुआ सूर्य के समान तेजस्वी अर्थात अनंत ज्ञानवान है सर्वज्ञ है ऐसा मैंने जाना वो विद्वान कह रहा मैंने समाधि लगाई और ईश्वर की अनुभूति की ईश्वर में अनंत ज्ञान है और फिर आगे क्या बोला तमस परस्तात। तमस अंधकार अंधकार से परे है अब जैसे यहाँ हमने प्रकाश का अर्थ क्या किया ज्ञान तो अंधकार का अर्थ क्या करेंगे अज्ञान तो ईश्वर अज्ञान से परे यहां भौतिक प्रकाश और भौतिक अंधकार अर्थ लागू नहीं होगा ईश्वर एक जगह रहता है या सब जगह सब सब तो अंधेरे में ईश्वर रहता है या नहीं रहता, रहता है। और यहां तो कह रहे हैं अंधेरे से परे तमसा परस्ता अंधेरे से तो परे तो यहां फिर हमको वैसा ही अर्थ करना पड़ेगा अंधकार मतलब अविद्या रूपी अंधकार से परे ईश्वर में अविद्या नहीं है कोई भ्रांति नहीं है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ईश्वर में अज्ञान अविद्या लेष मात्र भी नहीं तो जैसे सूर्य में अत्यंत तीव्र प्रकाश है और अंधकार कुछ नहीं है ऐसे ईश्वर में अनंत ज्ञान है और अविद्या कुछ नहीं है अविद्या से परे और भौतिक दृष्टि से देखें तो रात्रि में अंधकार होता है ईश्वर वहाँ भी रहता है 24 घंटे रहता है हर जगह रहता है अगर ईश्वर में सूर्य जैसा ऐसा भौतिक प्रकाश होता तो 24 घंटे पूरे संसार में प्रकाश ही प्रकाश होता कहीं अंधेरा तो होता ही नहीं और कभी भी नहीं होता पर हम प्रत्यक्ष देखते हैं रात को अंधेरा हो जाता है सूर्य ढल जाता है फिर अंधेरा हो जाता है उस अंधेरे में भी ईश्वर रहता है दिन में सूर्य का प्रकाश होता है उस प्रकाश में भी ईश्वर रहता है ईश्वर तो सदा ही रहता है फिर भी अंधेरा होता रहता है इससे पता चला कि ईश्वर में ऐसा कोई भौतिक प्रकाश नहीं है ज्ञान रूपी प्रकाश है तो वेदों में अनेक मंत्रों में आपको ईश्वर के लिए ऐसे शब्द मिलेंगे कहीं ज्योति लिखा होगा कहीं अग्नि लिखा होगा कहीं प्रकाश लिखा होगा और महर्षि दयानंद जी जब उसका अर्थ करते हैं तो स्वप्रकाश स्वरूप वो ऐसा लिखता है अग्नि नये सुपथार आए उस मंत्र में भी महर्षि दयानंद ने लिखा है स्व प्रकाश ज्ञान स्वरूप ज्ञान भी साथ लिख दिया तब स्पष्ट हो जाए कि ईश्वर में प्रकाश का अर्थ है ज्ञान ज्ञान रूपी प्रकाश है तो वो विद्वान कहता है मैंने समाधि में बैठकर ईश्वर को देखा देखा मतलब उसका अनुभव किया उसमें कोई रूप रंग आकृति कुछ नहीं कोई ऐसा भौतिक प्रकाश नहीं है कोई शेप नहीं है कोई कलर नहीं है कोई डिजाइन नहीं है ऐसा कुछ नहीं है वो चेतन पदार्थ है चेतन पदार्थ हमेशा निराकार होता है उसमें कोई आकृति नहीं होती और उसमें ज्ञान जरूर होता है ज्ञान के कारण ही उसको चेतन कहते हैं। जिस वस्तु में ज्ञान नहीं होता उसको जड़ वस्तु कहते तो ईश्वर ज्ञानवान है अनंत ज्ञानवान है चेतन है सर्वज्ञ है ऐसा मैंने जाना अविद्या से परे उसमें अविद्या कुछ नहीं फिर मंत्र की दूसरी पंक्ति में बताया तम एवं विदित्वा उस ईश्वर को जानकर ही तम विदित्वा एव उस परमात्मा को महान पुरुष को जो कि सब गुणों में सबसे अधिक है इसलिए उसको महान पुरुष कहते हैं और व्यापक भी है सर्वव्यापक भी है तो फैलाव की दृष्टि से भी वो सबसे बड़ा है और ज्ञान बल आनंद न्याय दया सेवा परोपकार आदि आदि सब गुणों में वो सबसे अधिक है दोष उसमें एक भी नहीं है सारे गुण ही गुण हैं। इसलिए उसको महान पुरुष कहते तो मैं उस महान पुरुष को जानता हूं और तम विदित्वा एवं उस परमात्मा को जान करके ही मृत्युम अति एति मनुष्य मृत्यु से पार हो सकता है अति अतिक्रमण कर सकता है मृत्यु के बंधन से छूट सकता है मृत्यु के बंधन से छूटने का मतलब बार बार जन्म न लेना यदि आप जन्म ले लिया तो एक बार तो मृत्यु आएगी आएगी ना इस बार तो मृत्यु होगी इससे तो छूट नहीं पाएंगे लेकिन यदि परमात्मा को जान लिया साक्षात कर लिया उसकी अनुभूति कर ली समाधि लगा ली तो उससे क्या फल मिलेगा यह फल मिलेगा कि संसार समझ में आ गया इसमें कुछ नहीं बेकार इसमें थोड़ा सा सुख मिलता है और बहुत सारा दुख मिलता है तो संसार भी समझ में आ जाएगा और जीवात्मा भी समझ में आ जाएगा और ईश्वर भी तीनों चीजें समझ में आ जाएंगी अच्छा अगर कोई कहे भाई आप एम एस पास कर लो ऐसा कहे कोई एम पास कर लो और कोई व्यक्ति एम पास कर ले तो उसको प्राइमरी और मिडिल स्कूल का सिलेबस समझ में आएगा या नहीं आएगा आएगा, आएगा ना सीधा ही कह दिया एम कर लो तो प्राइमरी और मिडिल तो ऑटोमेटिक आ ही गया समझ उसके बिना तो एम पास कैसे होगा तो ऐसे ही अगर ये कहा जाए कि ईश्वर को जान लो तो ईश्वर को जान लिया मतलब जीव को भी जान लिया प्रकृति को भी जान लिया दोनों को जान लिया ये तो प्राइमरी क्लासेज हैं इनको समझना सरल है ये छोटी कक्षाएँ और ईश्वर को जानना बड़ी कक्षा है ऊंची कक्षा है तो पहले हम छोटी कक्षा पढ़ते हैं बाद में ऊंची कक्षा पढ़ते हैं ये हमारी पढ़ाई का सिद्धांत है पहले प्राइमरी स्कूल पास करेंगे फिर मिडिल स्कूल पास करेंगे फिर हाई स्कूल पास करेंगे फिर कॉलेज में जाएंगे तो प्रकृति को समझना मतलब प्राइमरी स्कूल ये छोटी कक्षा है पहले संसार को समझना होगा जब संसार प्रकृति वस्तुएं जड़ पदार्थ समझ में आ जाएंगे फिर जीवात्मा को समझना पड़ेगा उसको समझना इससे थोड़ा कठिन है और जब वो भी समझ में आ जाएगा फिर अंत में ईश्वर का नंबर आएगा तब ईश्वर समझ में आएगा और यदि ईश्वर समझ में आ गया तो मतलब प्रकृति और जीव समझ में आएगा क्या समझ में आए ये समझ में आया कि प्रकृति में छियासठ मामला गड़बड़ है प्रकृति में तीन प्रकार के कण हैं वो आप जानते ही हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण अब इन तीन में से एक सत्वगुण अच्छा है वो सुख देता है कुछ अच्छी भावनाएं पैदा करता है हमारे अंदर और रजोगुण और तमगुण गड़बड़े वो आप जानते ही हैं रजोगुण दुख देता है तमोगुण मूर्ख बनाता है नशा पैदा करता है पागलपन लाता है तो कुल मिलाकर 34 परसेंट अच्छा है 66 परसेंट गड़बड़ अब जब आप बाज़ार में घी खरीदने जाते हैं तो दुकान वाले से क्या कहते हैं 34 प्रतिशत शुद्ध घी देना ऐसा कहते हैं या 50 प्रतिशत सौ प्रतिशत घी कैसा कितना शुद्ध चाहिए 100 प्रतिशत गरम मसाला 100 प्रतिशत हल्दी 100 परसेंट हर चीज़ आपको सौ शुद्ध चाहिए क्या प्रकृति सौ परसेंट शुद्ध है तो समझ में आ गया ये अपने काम की नहीं छोड़ फिर जीवात्मा को देखा कोई जीवात्मा आपको सौ प्रतिशत सुख देगा नहीं। हाँ या ना नहीं।, नहीं।, नहीं देगा वो भी आ गया समझ में छोड़ अभी ईश्वर का नंबर आया क्या ईश्वर सौ प्रतिशत सुख देगा बस तो आगे समझ में? ईश्वर को पकड़ो और कुछ नहीं सब बाकी बेकार है सब टाइम पास ये तो संसार में लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं पैसे कमा रहे हैं ये सब टाइम पास पिछले सैकड़ों हजारों लाखों जन्म हो गए यही तो किया और क्या किया फिर भी वहीं के वहीं खड़े ईश्वर समझ में नहीं आया तो जिस जन्म में ईश्वर समझ में आ जाएगा कि प्रकृति दुखदायक है जीव भी कोई सौ सुख नहीं देता है ईश्वर ही सौ सुख देता है बस उसको पकड़ो तो बस फिर क्या होगा जब ईश्वर को पकड़ लेंगे तो संसार में अगला जन्म लेने की इच्छा नहीं रहेगी देख लिया कुछ नहीं रखा है ईश्वर के साथ रहो मोक्ष में जाओ खूब आनंद लो सब दुखों से पार तो ये परिणाम होगा ईश्वर को जानने से अगला जन्म लेने की इच्छा समाप्त हो जाएगी और जब अगला जन्म लेने की इच्छा खत्म हो गई तो फिर क्या अगला जन्म होगा नहीं होगा और जब अगला जन्म नहीं होगा तो क्या अगली मृत्यु होगी वो भी नहीं होगी छूट गए ना मृत्यु से ऐसे छूटें मृत्यु से छूटने का मतलब बार बार जन्म लेना बंद हो जाएगा और बार बार मृत्यु होना भी बंद हो जाएगा मृत्यु तभी होती है जब जन्म होता है और ईश्वर को जान लेने के बाद तो फिर जन्म लेने की इच्छा ही खत्म हो गई तो मृत्यु अपने आप छूट गई इसलिए वो विद्वान कहता है तमेयो विदित्वा अति मृत्यु परमात्मा को जानकर ही एव शब्द पर ध्यान दीजिए जान कर ही ओनली केवल एक ही only, के उपाय है ईश्वर को ही जानना होगा आप प्रकृति को जान लें जीवात्मा को जान लें मोक्ष नहीं होने वाला मृत्यु पार नहीं होगी फिर भी इच्छा बनी रहेगी कि प्रकृति में इतना तो सुख है थोड़ा तो ले ही लो मैं लोगों से कहता हूँ भाई मोक्ष में चलो वो कहते हैं क्या जल्दी अभी संसार के सुख तो ले लें मोक्ष कहीं भागा जा रहा है क्या क्या जल्दी तो मतलब अभी संसार समझ में नहीं आया इसलिए उसके पीछे पड़े तो जब समझ में आ जाएगा संसार में जन्म लेने की इच्छा समाप्त हो जाएगी और मोक्ष की इच्छा हो जाएगी फिर वैसे ही कर्म करेंगे फिर समाधि लगाएंगे परोपकार करेंगे निष्काम कर्म करेंगे शास्त्रों को पढ़ेंगे बार बार पढ़ेंगे इस इस विद्या को मजबूत बनाएंगे पक्का बनाएंगे बार बार पढ़ने से विद्या स्थिर होती है और हम दोहराना छोड़ देते हैं तो वो विद्या छूट जाती है भूल जाता व्यक्ति इसलिए बार बार पढ़ना चाहिए तो हम पढ़ते ही रहते हैं पढ़ते ही रहते हैं 50 बार 100 बार डेढ़ सौ बार दो सौ बार पढ़ते ही रहते हैं फिर चिंतन करते हैं मनन करते हैं उसके पीछे लगे रहते हैं तो इस तरह से व्यक्ति ईश्वर को साक्षात अनुभव कर लेता है और उसका जन्म मरण का चक्र छूट जाता है न अन्य पंथा और कोई रास्ता नहीं बिल्कुल स्पष्ट है न अन्य पंथा पंथा माने मार्ग रास्ता न अन्य और दूसरा कोई रास्ता नहीं है एक ही रास्ता है इस जन्म मरण से मृत्यु के चक्र से छूटने का विद्यते अयनाय अयन कहते हैं गति को गति के लिए लोग कहते हैं गुरु के बिना गति नहीं होती ये तो सुना न? वो गति शब्द का मतलब क्या जो लोग कहते हैं गुरु के बिना गति नहीं होती तो गति का अर्थ है कल्याण मोक्ष इस अर्थ में वो गति शब्द का प्रयोग करते तो गति का मतलब चलना मोटा अर्थ है चलना और चल करके हम कहाँ जाएंगे जहाँ हमारा लक्ष्य है वहाँ जाएंगे वो गति है तो गुरु के बिना गति नहीं होती कोई भी संसार का सब्जेक्ट पढ़े बिना गुरु के समझ में नहीं आएगा कॉमर्स पढ़ो इकोनॉमिक्स पढ़ो साइंस पढ़ो फिजिक्स पढ़ो कुछ भी पढ़ो बिना गुरु के कोई विद्या नहीं आती तो मोक्ष में जाने के लिए भी उसका गुरुजी चाहिए तो गुरु के बिना गति नहीं होती तो यहाँ पर भी कह रहे हैं ईश्वर के बिना गति नहीं होगी ईश्वर को जाने बिना आपका मोक्ष नहीं होगा मंत्र में जो अयन शब्द है ये थोड़ा सा टेक्निकल है इसका अर्थ समझ लें एक होती है सीधी गति हम दिल्ली से चले और चलते हुए चलते हुए कलकत्ता पहुँच गए फिर और आगे चले गए घूम घूम के मद्रास पहुँच गए चेन्नई फिर और आगे चले गए बैंगलोर चले गए ये तो सीधी गति है लेकिन अगर दिल्ली से चले थे और कलकत्ता चले गए फिर चेन्नई चले गए फिर बैंगलोर चले गए फिर बंबई चले गए और फिर अहमदाबाद आ गए और अहमदाबाद से फिर वापस दिल्ली पहुंच गए तो जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए इसको बोलते हैं अयन क्या बोलते हैं आयन।, आयन अंग्रेजी में औरबिट कहते हैं ऑर्बिट पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है हाँ या ना और एक वर्ष में पूरा चक्कर लगा के वहीं आ जाती है जहाँ से चली थी इसलिए जो पृथ्वी का जो गति चक्र है इसको अयन कहते हैं और कभी तो ये उत्तर से दिखती है चलती हुई कभी ये दक्षिण से दिखती है तो फिर यहाँ उत्तर और दक्षिण में अयन शब्द जोड़ देते फिर क्या बोलते हैं उत्तरायन और दक्षिणायन मतलब अब उत्तर से गति चल रही है अब दक्षिण से गति चल रही है तो अयन का अर्थ है ऑर्बिट पूरा चक्र काटना तो यहाँ कह रहे हैं न अन्य पंथा विद्यते थे अयनाय हमें चक्र पूरा करने के लिए और कोई उपाय नहीं है यही एक उपाय है परमात्मा को जानो तो हमारा ये चक्र पूरा हो जाए तो चक्र पूरा करने का मतलब जहां से हम चले थे वही वापस पहुंच जाएंगे हम कहाँ से चले थे मोक्ष में से मोक्ष में से संसार में आए और जब संसार से वापस मोक्ष में पहुँचेंगे तो अयन पूरा हो जाएगा ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगा तो कह रहे इसलिए फिर मोटी भाषा में कह दिया भाई मोक्ष प्राप्ति के लिए और दूसरा कोई रास्ता नहीं है अयन आय का अर्थ हो गया मोक्ष प्राप्ति के लिए ये मोटा अर्थ है और थोड़ा सा गहराई वाला अर्थ ये है चक्र पूरा करना अयन तो चक्र पूरा करने के लिए दूसरा और कोई उपाय नहीं है हम मोक्ष में से ही आए थे वापस मोक्ष में जाना तो आज के मंत्र में बहुत अच्छी बात बताई एक विद्वान ने कि मैंने ईश्वर को जान लिया है समाधि लगा ली है मैंने अनुभव किया है परमात्मा में अनंत ज्ञान है अनंत गुण है अनंत बल है सारे गुण उसके बहुत अधिक हैं और वो अविद्या से परे है और सभी दोषों से परे है अविद्या नहीं है तो और भी दोष नहीं है इस प्रकार से और उस परमात्मा को जानकर ही व्यक्ति दुखों से जन्म मरण के चक्र से पार हो सकता है यदि जन्म ले लिया तो दुख आएँगे जन्म ही रुक गया तो सारे दुख समाप्त हो जाएंगे सारे दुखों का कारण है जन्म लेना इसलिए जन्म मरण के चक्र से पार हो सकते हैं न अन्य पंथा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है अयन अयन पूरा करने के लिए मोक्ष में पहुँचने के लिए तो इस मंत्र से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है समाधि लगाएं, शास्त्रों को पढ़ें चिंतन मनन करें एकांत सेवन करें मौन रहें कम बोले संसार की बहुत आवश्यक बातों वही करें फालतू बातों में समय खर्च नहीं करें फालतू काम में बुद्धि समय शक्ति पैसा खर्च नहीं करें उतना उधर से बचाए यूँ तो खाते पीते हर जन्म में चलते जा रहे हैं फिर अब भी नहीं करेंगे तो कब करें अब बहुत अच्छा अवसर मिला है हमको ऋषियों का ज्ञान मिला चार वेदों का ज्ञान मिला अच्छे अच्छे गुरुजन भी मिल जाते हैं ढूंढने से मिल जाते हैं तो इन सब चीज़ों का लाभ उठाएं, ईश्वर की ओर आगे बढ़ें समाधि लगाने की कोशिश करें और इस जन्म मरण के चक्र से पार हो जाएं। ये बातें आज के मंत्र में बताई गई